जब तुम्हारी खोज असली होगी तुम पाओगे शास्त्र काम नहीं देते शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनका भजन पाठ करते हो बस तभी तक अगर तुमने यात्रा शुरू की तुम तत्क्षण पाओगे शास्त्र में हजार गलतियां होनी ही चाहिए क्योंकि हजारों साल तक हजारों लोगों से दोहराते रहे बनाते रहे उसमें बहुत कुछ छूट गया बहुत कुछ जुड़ गया लेकिन ये तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम यात्रा करोगे एक तुम नक्शा लिए घर में बैठे हो उसकी तुम पूजा करते हो कैसे पता चलेगा यात्रा पर निकलो तब तो तुम्हें पता चलेगा अरे इस नक्शे में नदी बताई है यहां कोई नदी नहीं इस नक्शे में पहाड़ बताया है यहां कोई पहाड़ नहीं इस नक्शे में कहा बाए मुड़ना बाए मुड़ो तो गड्ढे यात्रा होती नहीं दाए मुड़ो तो ही हो सकती है जब तुम यात्रा पर निकलोगे तभी परीक्षा होती है। तुम्हारे नक्शों की उसके बिना कोई परीक्षा नहीं जो भी यात्रा पर गए उन्होंने शास्त्र को सदा कम पाया जो भी यात्रा पर गए उन्होंने गुरुओं को कम पाया जो भी यात्रा पर गए उन्हें एक बात अनिवार्य रूप से पता चली कि प्रत्येक को अपना मार्ग स्वयं ही खोजना पड़ता है दूसरे से सहारा मिल जाए बहुत पर कोई दूसरा तुम्हें मार्ग नहीं दे सकता क्योंकि दूसरा जिस मार्ग पर चला था तुम उस पर कभी भी ना चलोगे वो उसके लिए था वो उसका था वो उसके स्वभाव में अनुकूल बैठता था और प्रत्येक व्यक्ति अद्वतीय बुद्ध ने यह घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है इसलिए एक ही पथ पर सभी नहीं जा सकते सबकी अपनी पगडंडी होगी इसलिए सदगुरु तुम्हें रास्ता नहीं देता केवल रास्ते को समझने की परख देता है सदगुरु तुम्हें विस्तार के नक्शे नहीं देता केवल रोशनी देता है ताकि तुम खुद विस्तार देख सको नक्शे तय कर सको क्योंकि नक्शे रोज बदल रहे हैं जिंदगी कोई थिर बात नहीं है जड़ नहीं है जिंदगी प्रवाह है जो कल था वो आज नहीं है जो आज है वो कल नहीं होगा सदगुरु तुम्हें प्रकाश देता रोशनी देता दिया देता हाथ में कि दिया ले लो अब तुम खुद खोजो और निकल जाओ और ध्यान रखना खुद खोजने से जो मिलता है वही मिलता है जो दूसरा दे दे वो मिला हुआ है ही नहीं दूसरे का दिया छीना जा सकता है खुद का खोजा भर नहीं छीना जा सकता और जो छिन जाए वो कोई अध्यात्म जो छीना न जा सके वही पहली गाथा मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है मन उनका प्रधान है वे मनो में यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का छोटा सूत्र पर बड़ा दूरगामी ध्यान रखना बुद्ध किसी शास्त्र को नहीं दोहरा रहे बुद्ध से शास्त्र पैदा हो रहा है मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है कोई भी वृत्ति उठती है राह पर तुम खड़े हो एक सुंदर कार निकली क्या हुआ तुम्हारे मन में एक छाप पड़ी एक काली कार निकली एक प्रतिबिंब गूंजा कार के निकलने से वासना पैदा नहीं होती अगर तुम देखते रहो और तुम्हारा देखना ऐसा ही तथस्थ हो जैसे कैमरे की आंख होती कैमरे के सामने से भी कार निकल जाए वो फोटो भी उतार देगा तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और न सोचेगा कि कार खरीदनी अगर तुम वहां खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आंख है तुमने सिर्फ देखा काली कार गुजर गई चित्र बना गया एक छाया आई गई कुछ भी कठिनाई नहीं लेकिन जब ये काली छाया कार की तुम्हारे भीतर से निकल रही तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी ऐसी कार मेरे पास हो मन में एक विकार उठा एक लहर उठी जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी कार तो जा चुकी अब लहर तुम्हारे साथ है अब ये लहर तुम्हें चलाएगी तुम धन कमाने में लगोगे या तुम चोरी करने में लगोगे या किसी की जेब काटोगे अब तुम कुछ करोगे अब वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा अब वृत्ति तुम्हारी कभी क्रोध करवाएगी अगर कोई बाधा डालेगा अगर कोई मार्ग में आएगा तो तुम हिंसा करने को उतारू हो जाओगे मरने मारने को उतारू हो जाओगे अगर कोई सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएंगी बस ये कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी जब तक ये ना हो जाए तुम्हें तो चैन न मिलेगा और मजा ये है कि वर्षों की मेहनत के बाद जिस दिन ये तुम्हारी हो जाएगी तुम अचानक पाओगे कार तो अपनी हो गई लेकिन अब इन वर्षों की बेचैनी का अभ्यास हो गया अब बेचैनी नहीं छोड़ती कार तो अपनी हो गई लेकिन बेचैनी नहीं जाती क्योंकि बेचैनी का अभ्यास हो गया अब तुम इस बेचनी के लिए नया कोई यात्रा पथ खोजोगे बड़ा मकान बनाना है हीरे जवार खरीदने हैं अब तुम कुछ और करोगे क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत हो गई और अब इस बेचैनी का तुम क्या करोगे इस सालों तक बेचैनी को संभाला कार तो मिल गई लेकिन अब कार का मिलना ना मिलना बराबर अब ये बेचैनी पकड़ गई इसलिए तो धनी बहुत लोग हो जाते हैं और धनी नहीं हो पाते क्योंकि जब वे धनी होते हैं तब तक बेचैनी अभ्यास का हो गया उसका जब तक धनी हुए तब तक चैन से ना रह सके सोचा कि जब धनी हो जाएंगे तब चैन से रह लेंगे लेकिन चैन कोई इतनी आसान बात है अगर बेचैनी का अभ्यास घना हो गया तो धनी तो तुम हो जाओगे बेचैनी कहां जाएगी तब और धनी होने की दौड़ लगती और मन कहता और धनी हो जाए फिर लेकिन सारा जाल मन का है बुद्ध ने अपनी एक एक वृत्ति को जांचा और पाया कि वृत्ति मन के सरोवर में उठी लहर है वृत्ति का मतलब ही लहर होता है वो मन का कप जाना है अगर मन निष्कंप रह जाए तो कोई वृत्ति पैदा नहीं होती अगर मन कप गया तो वृत्ति पैदा हो जाती फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज़ से कपता है आज से ढाई हजार साल पहले बुद्ध के समय में कार तो नहीं थी तो कई नासमझ सोचते हैं कि तब बड़ी शांति थी क्योंकि कार नहीं थी तो कार की तो चिंता पैदा ही नहीं हो सकती थी हवाई जहाज नहीं था तो हवाई जहाज खरीदना इसकी चिंता तो पैदा नहीं हो सकती थी लेकिन तुम गलती में हो चिंताएँ इतनी ही थी क्योंकि किसी के पास शानदार बैलगाड़ी थी बग्घी थी वो चिंता पैदा करवाती थी किसी के पास शानदार घोड़ा था वो चिंता पैदा करवाता था चिंता के लिए विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लहर सरोवर में उठाने के लिए एक कंकड़ फेंको। या कोहनूर हीरा फेंको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोहनूर हीरा भी वृत्ति उठाता है साधारण कंकड़ भी उतनी ही वृत्ति उठाता उतनी लहर उठाता है पानी फिक्र नहीं करता कि तुमने कोहनूर फेंका कि कंकड़ फेंका कुछ फेंका बस इतना काफी है मन में कुछ भी फेंका और उपद्रव शुरू हुआ मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी मन उनका प्रधान वे मनो में है यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का बुद्ध ने एक सूत्र पाया जीवन में दुख हम भी जीवन में दुखी और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं किसने दुख पैदा किया कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है पत्नी पति बेटा बाप मित्र समाज कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है आर्थिक व्यवस्था सामाजिक ढांचा कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है मार्क्स से पूछो तो वो कहता है दुख पैदा हो रहा है क्योंकि समाज का आर्थिक ढांचा गलत है गरीबी है अमीरी है इसलिए दुख पैदा हो रहा है फ्रैड से पूछो तो वो कहता है दुख इसलिए पैदा हो रहा है कि मनुष्य को अगर उसकी वृत्तियों के प्रति पूरा खुला छोड़ दिया जाए तो वो जंगली जानवर जैसा हो जाता है दुख पैदा होगा उससे सभ्यता नष्ट हो जाएगी अगर उसे संभाला बुझाया जाए तैयार किया जाए परिष्कृत किया जाए तो दमन हो जाता है दमन होने से दुख पैदा होता है इसलिए फ्राइड ने कहा दुख कभी भी ना मिटेगा अगर आदमी को बिल्कुल खुला छोड़ दो तो मारकाट हो जाएगी क्योंकि आदमी के भीतर हजार तरह की जानवरी वृत्तियां अगर दबाओ ढंका बनाओ सज्जन बनाओ तो दमन हो जाता है दमन होता है तो दुख होता रहता है वृत्तियां पूरी नहीं हो पाती पूरी करो तो मुसीबत न पूरी करो तो मुसीबत तो फ्राइड ने तो अंत में कहा कि आदमी जैसा है कभी सुखी हो ही नहीं सकता सुख असंभव है फ्राइड और मार्क्स इनका विश्लेषण ही अगर अकेला विश्लेषण होता तो पक्का है कि आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता क्योंकि रूस में गरीब अमीर मिट गए लेकिन दुख नहीं मिटा गरीब अमीर मिट गए तो दूसरे वर्ग खड़े हो गए कोई पद पर है कोई पद पर नहीं है कोई कम्युनिस्ट पार्टी में है कोई कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जो है जो पद पर है वो इतना शक्तिशाली हो गया है जितना धनी पुराने दिनों में कभी भी न था और जो पद पर नहीं है वो इतना निर्बल हो गया है जितना भूखा भिकमंगा गरीब कभी नहीं था धनी के हाथ में इतनी ताकत कभी नहीं थी जितनी रूस में पदाधिकारी के हाथ में संघर्ष वहीं के वहीं खड़ा है भेद वहीं के वहीं खड़ा है वर्ग नए बन गए पुराने मेटे तो कुछ ऐसा लगता है आदमी बीमारी बदलता जाता है क्रांतियों के नाम से केवल बीमारी बदलती कुछ भी बदलता नहीं ऊपर के ढंग बदलते हैं भीतर का रोग जारी रहता है सब क्रांतियां व्यर्थ हो गई सिर्फ बुद्ध की एक क्रांति अभी भी सार्थकता रखती बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण बाहर खोजने गए पहला कदम ही गलत पड़ गया अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो तुम दुख पाओगे जब भी तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो तुम दुख के बीज बो रहे हो दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा तुम्हें दुख जरूर मिलेगा तुम अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए बीजों का फल और अगर कल तुम चाहते हो दुख ना पाओ तो आज कृपा करना आज बीज मत बोना यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है सोचता है व्यवहार करता है या वैसे कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी जाती तो बैलों के पीछे चाक चले आते तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता बीज तो तुम्हारे भीतर है वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा फल भी तुम्ही भोगोगे अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तब तुमने अपने को दुख देना शुरू कर ही दिया तुम दुखी होने शुरू हो ही गए तुम क्रोधित हो किसी पर क्रोध करके उसे नष्ट करना चाहते हो उसे तुम करोगे या नहीं ये दूसरी बात है लेकिन तुमने अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया बुद्ध कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो एक आदमी ने तुम्हें गाली थी कसूर उसका होगा अब क्रोधित तुम हो रहे हो दंड तुम अपने को दे रहे हो कसूर उसका था इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या हो सकती उसने गाली दी उसकी समस्या है तुम क्यों बीच में आते हो तुम गाली मत लो लेने पर निर्भर लेना आवश्यक नहीं आप मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन लेने पे थोड़ी मजबूर कर सकते हैं। देना आपके बस में लेना मेरे बस में उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता मैं कह सकता हूं कि नहीं लेता फिर तुम क्या करोगे तुम्हारी गाली तुम्ही पर लौट जाएगी तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वह भोगा अब गाली लौटेगी तब तुम जो दुख भोगे वो भोगोगे जब हम किसी चीज को अपने मन के भीतर ले लेते हैं, तभी वो सक्रिय हो जाती है और दूसरे से लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम अपने भीतर ही इतने दुख के बीच पैदा करते रहते हो अकारण मैं कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान होता था उनके पास सबसे बढ़िया कोठी है कलकत्ते थी कहना चाहिए अब नहीं अब एक दूसरी कोठी खड़ी हो गई पड़ोस में खड़ी हो गई जब मैं उनके घर मेहमान होता था तो वो हमेशा अपने मकान में मुझे ले जाते कई बार दिखा चुके थे मगर फिर फिर दिखाते उनका रस खत्म नहीं होता था स्विमिंग पूल बगीचा सब दिखाते उनकी आदत थी ये मान के मैं जब भी वो दिखाते फिर इस तरह वो सूखता लेता जैसे कभी नहीं देखा है मगर आखिरी बार जब उनके घर गया तो उन्होंने मकान ना दिखाया मैं थोड़ा हैरान हुआ क्या ये आदमी बदल गया मैंने पूछा कि क्या मामला है मकान नहीं दिखलाइएगा कहने लगे क्या खाक दिखलाएं? क्या हुआ देखते नहीं कि बगल में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया जब तक इससे बड़ी कोठी ना कर लू तब तक अब चैन नहीं क्या दिखाना है इनका मकान वैसी का वैसा है क्योंकि बगल का मकान इनके मकान में कुछ फर्क नहीं किया है इनका मकान ठीक उतना ही सुंदर है जैसा था लेकिन बगल में एक मकान खड़ा हो गया बड़ी लकीर किसी ने खींच दी इनकी लकीर छोटी हो गई बिना छुए किसी ने छुआ नहीं हाथ नहीं लगाया मगर बगल में एक लकीर खड़ी हो गई उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ समझाइए इनको न सोते हैं न चैन इनकी छाती पे बोझ हो गया है वो बगल का मकान बगल के मकान वाले को शायद पता भी ना हो कि कोई जला बुझा जा रहा है कि कोई मरा जा रहा है मगर इस आदमी ने अपने भीतर एक बुझ बोलिया ये उस मकान से नहीं आया है क्योंकि इसकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं इसकी पत्नी भी वही है इससे कोई तकलीफ नहीं मकान से नहीं आया है इसके अपने भीतर के मन का रोग है एक ईर्ष्या जगी अहंकार को चोट लगी है मैंने उनसे कहा कि मैं सदा जानता था कभी ना कभी ये झंझट होगी आप अपने मन में अपने मकान का इतना रस लेते कि कोई भी मकान अगर खड़ा हो गया तो आप जी ना सकोगे क्योंकि सदा आपको देख के मुझे ऐसा लगा है ये मकान आपके लिए नहीं है आप मकान के लिए हो आप मालिक नहीं हो ये मकान मालिक है आप वस्तु को अपना सब संभाल दिए दे दिए हैं वस्तुओं को आप गुलाम हो गए मुझे डर था कि कभी ना कभी यह होगा कोई मकान बड़ा बगल में खड़ा हो जाएगा तो तुम ना झेल पाओगे रुगण रहने लगे जब से वो मकान बन गया मन में सारा खेल है यही जिंदगी मुसीबत यही जिंदगी मसरत यही जिंदगी हकीकत यही जिंदगी फसाना कैसी मन की व्याख्या है कैसे तुम देखते हो कैसे तुम सोचते हो कैसी तुम व्याख्या करते हो जीवन की सब उस पर निर्भर है मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है मन उनका प्रधान है यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है वैसे ही जैसे कभी सांथ छोड़ने वाली छाया अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना अपने से बाहर कारण को मत ले जाना वही धोखा है इसको ही मैं धार्मिक क्रांति कहता हूं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया वो व्यक्ति धार्मिक हो गए क्योंकि अब उसके हाथ में है बात अब दुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने सुखी होना हो तो जानते हो कौन से बीज बोने अब कोई मजबूरी ना रही फिर अगर दुख में ही मजा लेना हो तो मजे से बीज बो कोई बाधा नहीं डाल सकता है लेकिन एक बात फिर तुम ना कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूं मरना हो मजे से जहर पियो जीनो हो मत पियो तुम्हारे हाथ है तुम्हारी प्याली है तुम्हारा जहर है और तुम्ही को जीना या मरना है उसने मुझे डांटा मुझे मारा मुझे जीत लिया मेरा लूट लिया जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता उसने दूसरे पर जिनका सारा जोर है। उसने मुझे डांटा उसने मुझे मारा उसने मुझे जीत लिया मेरा लूट लिया जो दूसरे पर नजर रखते बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण काश्यप निश्चित ही पूर्ण हो गया था इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण अब तू गया अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत ना रही अब तू जा अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल मेरी खबर ले जा मेरे पास तूने जो पाया है उसे लूटा पुण्य का भगवान किस दिशा में जाऊं आप इशारा करते दे बुद्ध ने कहा तू खुद ही चुन ले अब तू खुद ही समर्थ है अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत ना रही तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में वहां जाऊंगा बुद्ध ने कहा तू खतरा मोल ले रहा है वो जगह भली नहीं लोग सज्जन नहीं लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं लोग तुझे परेशान करेंगे इन पीत वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु कभी देखा नहीं वो बड़े जंगली हैं तू वहाँ मत जा पर पुण्य का इसलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा कब तक वे जंगली रहें कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए मुझे जाना होगा आज्ञा दें बुद्ध ने कहा जा मेरे दो तीन सवालों के जवाब दे दे पहला अगर वे तुझे गालियां दें अपमान करें तो तुझे क्या होगा तो पूर्ण ने कहा ये भी आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा आप भली भांति जानते कि मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे मन में ये भाव उठेगा कितने भले लोग हैं सिर्फ गालियाँ देते मारते नहीं मार भी सकते थे बुद्ध का ठीक मगर अगर मारे मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा पूर्ण ने का आप पूछते आप भली भांति जानते कि पूर्ण प्रसन्न होगा कि धन्य भाग कि मारते हैं मार ही नहीं डालते मार भी डाल सकते थे बुद्ध का आखिरी सवाल पूर्ण अगर मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा पूर्ण ने का आप और पूछते आपको भलीभांति मालूम है कि जब मैं मर रहा हूँ तो मेरे मन में होगा धन्य भाग उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी बुद्ध ने कहा तू जा अब तुझे जहां जाना है तू जा अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता अब तुझे कोई मार नहीं सकता अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता ऐसा नहीं कि वो तुझे गाली ना देंगे गाली तो वो देंगे लेकिन तुझे अब अपनी कोई गाली नहीं दे सकता ऐसा नहीं कि वो तुझे मारेंगे नहीं मारेंगे लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले लेकिन अब तू अमृत है। तेरी मृत्यु संभव नहीं सारा खेल मन का है कैसे हम देखते उसने मुझे डांटा उसने मुझे मारा मुझे जीत लिया मेरा लूट लिया जो ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते उनका वैर शांत हो जाता है, और वैर नरक है कहीं और कोई नरक नहीं शत्रुता में जीना नरक है तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना तुम्हारा नरक बड़ा हो जाता तुम जितनी मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है नर्क शत्रुओं के बीच जीने का नाम है और सब तुम पे निर्भर है नर्क कोई भौगोलिक जगह नहीं है और न कोई स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पड़ना मनोदशाएं है स्टेट्स ऑफ माइंड जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो ऐसा नहीं कि सारा जगत मित्र हो जाएगा इस भूल में मत पड़ना लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र की भांति देखते हो तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गए तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए और अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा तो वो शत्रुता उसके मन में होगी वो उसकी पीड़ा पाएगा लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता अवैर से ही वैर शांत होता है यही सनातन धर्म है यही नियम है नहीं वैरेन वैरानी समंतीन चा समी धम्मो धमो यही सनातन धर्म है शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता वैर से वैर नहीं मिटता और जितना वैर बढ़ता जाता है उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नरक निर्मित करते चले जाते हो ये जगत तुम्हारी कृति है तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो यह बात तुम्हें दिखाई पड़ जाए ये इशारा तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं दे सकता तुम्हारा स्वभाव तब सुख हो जाएगा फैलाओ मैत्री महावीर ने कहा है मित्ती में सव्य भूए वैरम मच्छ न के नहीं मेरी मित्रता सबसे सारे विश्व से सब भूतों से सव्य भूएसू और वैर मेरा किसी से भी नहीं महावीर के कानों में भी खीले ठोकने वाले मिल गए पत्थर मारने वाले मिल गए महावीर को गांव-गांव से खदेड़ कर बाहर निकालने वाले मिल गए लेकिन महावीर यही कहते रहे वैरम मच न के नहीं मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं उनकी होगी उनका हिसाब वो जाने अभी कुछ दिन पहले मैं कहानी कह रहा था कि दो मनोवैज्ञानिक एक ही मकान में उनका दफ्तर था रोज सुबह आते लिफ्ट में सवार होते अक्सर सांस सांस सवार होते वो जो लिफ्ट को चलाने वाला सेवक था वो बड़ा हैरान था जब भी वे दोनों सांस सांस जाते तो पहले एक मनोवैज्ञानिक उतरता है दसवीं बारहवीं मंजिल पे कहीं जब भी वो उतरता दरवाजे से लौट के दूसरे मनोवैज्ञानिक ऊपर थूकता चला जाता अपनी तरफ और दूसरा चुपचाप अपना रूमान निकाल के अपना मुंह पहुंच लेता टाई पहुंच लेता या कोर्ट पे पड़ गया होता थूक पहुंच लेता रख लेता और अपना बसा तैयारी करने लगता क्योंकि पंद्रह में या बीस में मंजिल पे उसको उतरना आखिर उस लिफ्ट मैन को और संभालना मुश्किल हो गया एक दिन उसने कहा कि बात बहुत हुई जा रही ये मामला क्या है आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है तो उस मनोविज्ञानिक ने कहा यह उसकी समस्या है उसी से पूछो मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं यह समस्या उसकी है उसी से पूछो बेचारा जरूर कोई ना कोई पागलपन उसे सवार है मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है पूछ लेता हूं उसकी सोचो असली तकलीफ वही पा रहा है थूकने के पहले तकलीफ पाता होगा थूंकते वक्त तकलीफ पाता है पीछे तकलीफ पाता होगा क्योंकि समस्या उसकी है वही कुछ कर रहा है हम तो केवल दर्शक हैं अगर जीवन को ऐसे देखने की कला आ जाए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता दूसरा देना भी चाहे तो ये उसकी समस्या है और तुम इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि वैर से तुम दूसरों के वैर को मिटा दोगे कभी कोई नहीं मिटा पाया प्रेम से ही मिटता है वैर करुणा से ही मिटता है क्रोध इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते अवैर से ही होते यही सनातन नियम है ये बुद्ध के धर्म की आधारशिला है और थोड़ा सोचो भी कि कौन तुम्हें सुख दे पाता है कौन तुम्हें दुख दे पाता है सब तुम्हारे मन का ही हिसाब है अभी घड़ी भर पहले जो बात सुख देती थी घड़ी भर बात दुख देने लगती अभी जो बात दुख दे रही घड़ी भर बात सुख दे सकती तुम्हारी व्याख्या तुम कैसे उस बात को पकड़ते हो क्या उस बात को रंग देते हो क्या रूप देते हो और अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि कोई दूसरा सुख नहीं दे सकता तो दुख कैसे देगा किसने तुम्हें कभी कोई सुख दिया याद है कुछ किसने तुम्हें कभी कोई आनंद दिया याद है कुछ और जब किसी ने कोई सुख नहीं दिया तो दुख कोई क्या देगा मेक। गीत कल पढ़ता था बात मूल्यवान लगी डरू में किस लिए गुस्से से प्यार में क्या था मैं अब खिजा जो रो बाहर में क्या था डरू में किस लिए गुस्से से प्यार में क्या था जब दूसरे के प्यार से कुछ ना मिला तब उसके गुस्से से क्या परेशान होना है जब प्यार ही कुछ ना दे सका तो गुस्सा क्या छीन लेगा मैं अब खिजा जो रो बाहर में क्या था और अब पतझड़ आ गई सब वीरान हुआ जाता है इसको रो लेकिन बाहर में क्या था जब बाहर थी तब भी जब कुछ पास न था जब बाहर में भी कोई सुख न मिला तो अब पतझार में दुख का क्या प्रयोजन है लेकिन आदमी बड़ा अजीब है जिनसे तुम्हें सुख नहीं मिला उनसे भी तुम दुख ले लेते हो जिनके जीते जी तुम्हें कभी कोई शांति नहीं मिली उनके मरने पर तुम रोते हो मैं एक युगल को जानता हूं जब तक पति जिंदा रहा पति और पत्नी निरंतर कलह करते रहे कभी कभी मेरे पास आते थे लेकिन सुलझाओ कोई आसान न था सब उलझाओ सुलझ जाएं पति पत्नी के बड़े मुश्किल से सुलझते क्योंकि सुलझाने ही नहीं चाहते हैं शायद वही उनकी जिंदगी है वही व्यस्तता है वही कुल भराव है वो भी चला जाए तो फिर बड़ा खाली हो जाता है कई बार तलाक देने की बात भी उठी लेकिन उस पर भी राजी ना हो पाते थे फिर पति शराब पीने लगा और शराब पीते पीते मरा जवान ही था अभी कोई छत्तीस साल उम्र थी ज्यादा नहीं थी जब मर गया तो पत्नी मेरे पास आई छाती पीट पीट कर रोने लगी मैंने उससे कहा अब तू रोना बंद कर क्योंकि जिस आदमी के कारण तू कभी हंसी नहीं उसके लिए रोना क्या और मैं जानता हूं कि हजार बार तेरे मन में यह सवाल उठता रहा होगा कि आदमी मरी जाए तो अच्छा बोल झूठ कहता हूं या सच वो थोड़ी चौंकी उसने कहा आपको कैसे पता चला पता चलने की क्या बात है कितनी बार तूने नहीं सोचा है कि आदमी मरी जाए तो झंझट मिटे अब मर गया आकांक्षा पूरी हो गई अब क्यों रोती है जिससे तुझे सुख नहीं मिला उससे दुखी होने का क्या प्रयोजन है लेकिन यही बड़े मजे की बात है सुख लेने में तो तुम बड़े कंजूस दुख लेने में तुम बड़े सुख तो तुम बाश्किल स्वीकार करते हो दुख तुम द्वार सजा के खड़े हो सदा स्वागतम हाथ फैलाए खड़े हो सदा तुम दुखी होना चाहते हो दुखवादी हो अन्यथा कोई कारण नहीं तुम्हारे दुखी होने का जीवन को जो जानते हैं वो पहचान लेते हैं कि ना तो दूसरे से सुख मिलता है न दुख मिलता है न तो किसी के जीवन से तुम्हें जीवन मिलता है न किसी के मौत से तुम्हें मौत मिलती है डरू मैं किस लिए गुस्से से प्यार में क्या था मैं अब खिजा जो रहा बाहर में क्या था और जब तुम्हें दोनों बातें साफ दिखाई पड़ जाती तब जैसे एक उद्घाटन तो हो जाता है भीतर एक बिजली कौन जाती है कि ये मैं ही हूं अपनी ही शकल देखता हूं दूसरे तो केवल दर्पण है अपने ही प्रतिबिंब अपनी ही प्रतिध्वनि अपनी ही परछाई पकड़ता हूं दूसरे तो केवल दर्पण घाटियां है, हैं जिनमें अपनी ही आवाज गूंज के लौट आती है इससे बुद्ध एस धमो सनंतनो कहते यही धर्म का सनातन सूत्र है न परमात्मा न मोक्ष न वेद न आत्मा कोई कोई भी धर्म के मूल आधार नहीं है बुद्ध कहते ऐस धम्मो सनंतनो ये छोटा सा सूत्र कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो तुम्हारे सुख के कारण तुम हो और दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे दूसरे को सताने से कभी तुम उत्सव न मना सकोगे वैर से वैर शांत नहीं होता अवैर से शांत हो जाता है अवैर बरस जाए वैर की अग्नि शांत हो जाती फिर हो या न शांत ये कोई सवाल नहीं है तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती जिस व्यक्ति को ये सूत्र समझ में आ गया उसके लिए नरक नहीं वो यही इसी क्षण स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाता है उसका स्वर्ग कल नहीं है उसका स्वर्ग अभी है हम इस संसार में नहीं रहेंगे सामान्य जन ये नहीं जानते और जो ऐसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं बड़ी थोड़ी देर का बसेरा है रैन बसेरा सुबह हुई और चल पड़ेंगे यात्री ये कारवां यहीं ठहराना रहेगा ये तंबू हैं जिनको तुमने घर समझा है ये अभी अभी लगाए हैं अभी अभी उखाड़ने का वक्त आ जाए और कितने कारवां तुमसे पहले निकल चुके उनके पदचिन्ह भी नहीं रह गए खो गए हैं बिल्कुल दूर उनके पैरों की घुड़सवारों की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती सिकंदर की फौजों की उड़ती धूल भी अब दिखाई नहीं पड़ती यहां क्षण भर हम हैं हम जैसे बहुत लोग पहले थे वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम दस दस आदमियों की लाश गड़ी तुम जहां बैठे हो वहां दस आदमी मर चुके हर आदमी मरघट पे बैठा है लाशों के ढेर पे बैठा है कितनी देर तुम जिंदा रहोगे थोड़ी देर जल्दी तुम भी ग्यारहवीं लाश बन जाओगे और बारहवां आदमी तुम्हारे ऊपर बैठा होगा कारवां की उल्टी धूल भी दिखाई नहीं पड़ती कारवां खुद ही धूल हो गए इस संसार में सदा नहीं रहेंगे ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया जिसको समझ में आ गया कि उसकी बूंद है अब गिरी तब गिरी बोर की तरैया है अभी अब डूबी तब डूबी क्षण भर का खेल है फिर क्या चिंता है फिर किसको दुख देना है किसको पीड़ा देनी है किससे शत्रुता लेनी है शत्रुता हम ले पाते हैं इसी आधार पर कि जैसे सदा रहना है। तुम थोड़ा सोचो अगर इसी वक्त खबर आ जाए कि आज सांझ तुम्हारी मौत हो जाएगी पक्की खबर आ जाए क्या तुम नहीं अपने दुश्मनों से क्षमा मांगाओगे क्या नहीं तुम उनसे जिनको मिटाने को तत्पर थे क्षमा याचना कर लोगे क्या वैर समाप्त नहीं हो जाएगा जाते आदमी का क्या कौन सा वैर किसकी शत्रु कैसी शत्रुता जब विदा होने का क्षण आ जाएगा तुम सभी से क्षमा मांग लोगे लेकिन पक्का नहीं कि वो क्षण कब आएगा अभी आ सकता है लेकिन एक बात पक्की है कि कभी ना कभी आएगा ज्यादा देर नहीं जो कली खिल गई अब फूल के कुम्हलाने में ज्यादा समय नहीं सुबह हो गई सूरज चढ़ाया सांझ को कितनी देर प्रतिपल सांझ हुई जाती सुबह के साथ ही सांझ हो गई जिसको ऐसा दिखाई पड़ जाता है वो फिर इस जगत में वैर के बीज नहीं बोता फिर वो कल्याण मित्र हो जाता है फिर वो मैत्री बोता है वो अपने चारों तरफ स्वर्ग की फसल काटता है हम इस संसार में नहीं रहेंगे सामान्य जन ये नहीं जानते ऐसे जीते हैं जैसे सदा यहां रहना है उसी से सारी भूल हो जाती है और जो इसे जानते हैं उनके सारे कले शांत हो जाते हैं क्षण भंगुर है जीवन आंख झपी क्षण का सपना है जीवन इस पर बहुत भरोसा मत कर लेना इस पे तुमने जितना ज्यादा भरोसा किया उतने ही भटक जाओ इसमें सो मत जाना इसमें खो मत जाना जागे रहना नींद स्वाभाविक लगती है क्योंकि नींद सनातन की आदत हो गई जागना है जागना कठिन मालूम पड़ता है क्योंकि कभी जागे नहीं लेकिन एक बार तुम जाग जाओगे तो ये जीवन तो क्षण हो जाएगा महाजीवन के द्वार खुलेंगे एक बार तुम जाग के देख लोगे तो तुम हंसोगे क्या सपने देखते थे जबकि सत्य के खजाने उपलब्ध थे लेकिन बुद्ध उन खजानों के संबंध में कुछ भी नहीं कहते वो कहते हैं डर है। खजाने की बात भी तुम सुन लेते हो सपने में तो तुम उसका भी सपना बना लेते और नींद तुम अपनी गहरी कर लेते हो इसलिए बुद्ध कहते हैं उस संबंध में कुछ भी ना कहेंगे इतना ही कहेंगे कि तुम जहां हो गलत हो इसलिए बुद्ध निषेधात्मक है नेगेटिव है उनका धर्म नकार का है वो ब्रह्म की बात नहीं करते क्योंकि वो तो उसकी बात हो जाएगी जो खुली आंख से दिखाई पड़ता है वो मोक्ष की बात नहीं करते क्योंकि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी तुम इतनी गहरी नींद न पड़े हो तुमने संसार की ऐसी शराब पी ली है कि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी शराब के नशे में तुम मोक्ष को सुनोगे भी तो भी कुछ और समझोगे अनर्थ हो जाए वो कहते हैं इतना ही समझो कि तुम नाली में पड़े हो बेहोश पड़े हो जागो बुद्ध मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र की बात नहीं करते बुद्ध चिकित्सक है सिर्फ तुम्हारी बीमारी की बात करते हैं और निदान उनका दुरुस्त शत प्रतिशत सही है इस निदान पर सोचना बुद्ध का धर्म भरोसे का धर्म नहीं गहन सोच विचार चिंतन मनन और उसी चिंतन मनन और सोच विचार से उठे हुए ध्यान का धर्म है परमात्मा आत्मा मोक्ष ये शब्द बुद्ध के लिए पर बुद्ध तो तुम्हारे मन का खंड खंड करेंगे क्योंकि तुम्हारा मन ही एकमात्र सवाल है अगर तुम उस मन से जाग गए तो वो शेष सब तुम पालोगे जो उपनिषदों ने कहा है वेदों ने कहा है कुरान ने कहा है बाइबल ने कहा है लेकिन बुद्ध उसको कहते नहीं इस बात को स्मरण रखना जो पाना है वो पाकर ही जाना जाएगा उसकी चर्चा व्यर्थ है और उसकी चर्चा खतरनाक है जिन फकीर हैं जापान में बुद्ध को प्रेम करते हैं सुबह सांझ पूजा करते हैं लेकिन वे कहते हैं अगर बुद्ध का भी बहुत ज्यादा विचार मन में आने लगे और बुद्ध के प्रति भी बहुत ज्यादा लगाव बनने लगे तो सावधान कहीं नींद में नया सपना तो नहीं आ रहा है जेन फकीर कहते हैं अगर बुद्ध रास्ते पर मिल जाएं उठा के तलवार काट देना वो अपने गुरु के पास था उसके गुरु ने कहा कि देख अब वो खतरा करीब आ रहा है जब बुद्ध तुझे रास्ते पर मिलेंगे तो डरना मत लगाओ भी मत करना राग मत लगाना उठा के तलवार काट देना दो टुकड़े खंड खंड कर देना बुद्ध के चाहे तोड़ के नमस्कार कर लेना लेकिन पहले तोड़ देना बुकजू ने कहा लेकिन तलवार कहाँ से तलवार लाऊंगा वहां गुरु ने कहा गबड़ा मत जहाँ से बुद्ध को लाया कल्पना का सब जाल है वहीं से तलवार भी ले आना उठा के तलवार काट ही देना कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध का सपना आने लगे बुद्ध ने सपने को कोई सहारा नहीं दिया बुद्ध से बड़ा मूर्ति भंजक जगत में नहीं हुआ है और बड़े विडम्बना की बात बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां किसी की नहीं और उससे बड़ा मूर्ति भंजक कोई नहीं उर्दू में शब्द है बुद्ध के लिए बुद्ध बुद्ध जो है जिसका मतलब अब मूर्ति होता है बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध की कि बुद्ध शब्द बुद्ध हो के मूर्ति का ही पर्यायवाची हो गया और इतना बड़ा मूर्ति भंजक कोई भी नहीं बुद्ध की तलवार तुम्हें काटेगी तुम्हें खंड खंड करेगी तुम्हारी श्रद्धाओं विश्वासों को तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ेगी ताकि तुम ही बचो तुम्हारी शुद्धता में तुम्हारे परिपूर्ण निर्दोषता में तुम्हारे क्वारेपन में वही बच्चा है जो काटा नहीं जा सकता छिदंती शस्त्राणी जिसे छेदा नहीं जा सकता जिसे जलाया नहीं जा सकता बुद्ध छेदेंगे और जलाएंगे ताकि जो छेदा जा सकता है वो छिद जाए जो जलाया जा सकता है वो जल जाए और फिर तुम बच जाओ तुम्हारी परिशुद्ध अवस्था में वही वेदों का ब्रह्म है महावीर का कैबल्य कपिल और कणाथ का मोक्ष बुद्ध का वही निर्वाण निर्वाण शब्द नकारात्मक निर्वाण का अर्थ होता है दिए को फूंक कर बुझा देना एक दिया चल रहा है अंधेरी रात है। तुमने फूंक मारी और दिया बुझ गया फिर तुम ये नहीं पूछते कि ज्योति कहा गई बुद्ध कहते हैं ऐसा ही निर्वाण है। मैं चाहूंगा कि तुम फूंक मारो और अपने को बुझा दो और फिर मत पूछो कि कहां गए खो गई अनंत में हो गई एक एक के साथ मगर पूछो मत कहाँ गई निराकार के साथ एक हो गई मगर पूछो मत कहने में बात बिगड़ जाएगी चुप्पी और चुप्पी में समझ लो ऐसी बड़ी गहन बुद्ध के विश्लेषण और निषेध में हम उतरेंगे अगर तुम हिम्मत पूर्वक बुद्ध के विश्लेषण में उतर जाओ तो बुद्ध तुम्हें परम स्वास्थ्य की दशा में ला सकते आज इतना